गजब का दिन सोचो जरा विक्रांत इस वक्त लेडीज टॉयलेट में छुपकर बैठा हुआ था और इसी समय उसका फोन भी बज पड़ा हड़बड़ी में उसने जेब से फोन बाहर निकाला और फिर बिना देखे ही कॉल कट करके इसे फिर सेवाशीष को भी कुछ गड़बड़ होने की आशंका हो गई थी तो उसने फोन पर बात करना बंद कर दिया था उधर लेडीज टॉयलेट के गेट पर खड़ी लेडीज ने फिर से दरवाजा पीटते हुए कहा हेलो ये बाथरूम का मेन गेट क्यों लॉक कर लिया आपने खोले जल्दी मुझे अंदर जाना है इमरजेंसी है विक्रांत अपनी सांसें रोककर अंदर बैठा हुआ था तभी उसको याद आया कि अदृश्य शक्ति ने कुछ दिन पहले ही उसे एक वॉइस चेंजर डिवाइस दी थी विक्रांत ने बिना किसी देरी के तुरंत ही अपने इस टूल को एक्टिवेट कर दिया इसके बाद तुरंत ही विक्रांत की आवाज चेंज हो गई वो लेडीज की आवाज़ में बोलने लग गया उसने अंदर से चिल्लाते हुए कहा हैलो आप प्लीज दूसरे बाथरूम में चले जाइए मेरी तबीयत थोड़ी खराब है ओह प्लीज अच्छा अच्छा इतना कहकर वो लेडीज अपना पेट पकड़कर यहाँ से दूसरी तरफ भागते हुए जाने लगी अभी वो कुछ दूरी गई रही होगी कि उसे याद आया कि यहाँ इस होटल में तो सिर्फ अकेली लेडी स्टाफ है और इस वक्त तो होटल में कोई लेडीज गेस्ट भी नहीं है तो फिर ये लेडीज टॉयलेट में कौन घुसा हुआ है फिर से वो वापस टॉयलेट की तरफ भागते हुए पहुंची लेकिन अब वहाँ का दरवाजा खुला हुआ था और टॉयलेट के भीतर कोई नहीं था वो हैरानी से इधर उधर देखने लगी लेकिन फिर उसका पेट भी दर्द कर रहा था तो वो ज्यादा कुछ सोचे बगैर ही बड़ी सावधानी से अपने कमरे की तरफ वापस चला गया बार बार बच गया ने रूम में के बाद थोड़ी राहत की सांस ली वो तेजी से भागते हुए यहाँ आया था उसका शरीर पसीने में डूबा हुआ था ये तो अच्छा हुआ कि उसे सही समय पर अपने वॉइस चेंजर की टूल की याद आ गई वरना आज तो बहुत बुरा फंसा था वो अब थोड़ी सांस लेते हुए उसने किया। में ये मुखर्जी की प्लानिंग करके चलता है ये। कोई नहीं कुछ भी कर लो मैं तुमसे पहले ये केस सोल्व करके दिखाऊंगा देख लेना तुम विक्रांत मनी मन सोचने लगा तभी उसे याद आया कि बाथरूम में उसका फोन बस बड़ा था तो उसने तुरंत ही अपना फोन निकालकर चेक किया दरअसल उसे अमित कॉल कर रहा था विक्रांत ने तुरंत ही अमित को कॉल बैक किया हाँ अमित बोलो सीसीटीवी फुटेज का कुछ पता चला विक्रांत ने फोन उठाते ही कहा नहीं अभी तो मैं यहाँपुरी के ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में ही हूँ यहाँ तो भीड़ लगी हुई भी है काफी लोग सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए आए हुए है ओ विक्रांत चौक उठा लग रहा है सिर्फ देवाशीष नहीं बल्कि बाकी के भी सभी डिटेक्टिव भी काफी एक्टिव होकर काम कर रहे हैं अच्छा तुम एक काम करो कैसे भी करके मुझे फुटेज चाहिए तुम्हें ये लेना ही होगा। देखो, अब बात डीएन नगर ब्रांच की की इज्जत है। कुछ भी करके ये वीडियो फुटेज तुम्हें हासिल करना पड़ेगा विक्रांत ने अमित को समझाते हुए कहा हाँ मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ बट ये लोग जल्दी दे भी नहीं रहे भीड़ बहुत ज्यादा है ना? तो शायद ये लोग वीडियो की कॉपी बनवा रहे है और ऊपर डिपार्टमेंट ऐसी परमिशन भी ले रहे हैं। उसके बाद सबको देंगे अमित ने जवाब दिया ठीक है ठीक है जैसे ही फुटेज मिले मुझे इन्फॉर्म करना और एक चीज और ये मर्डर लगभग 25 दिन पहले हुआ था तो तुम पिछले 25 दिनों से 30 दिन पुराना सारा फुटेज चेक करो समझे हाँ ठीक है ठीक है अमित ने कहा और फिर उसने फोन रख दिया विक्रांत ने टाइम चेक किया तो घड़ी पर अभी शाम के तकरीबन सात बजकर तीस मिनट हो रहे थे रात होनी शुरू हो गई थी विक्रांत को देवाशीष की बात याद आई वो अभी फोन पर कह रहा था की कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने वाली है और फिर जैसे ही ये पता चलेगा की ये डेड बॉडी किसकी है तुरंत ही सभी डिटेक्टिव के बीच एक तरह की रेस शुरू हो जाएगी और सभी लोग अपने हिसाब से इस केस की जांच करने में लग जाएंगे। वैसे भी विक्रांत होटल में कुछ कर ही नहीं रहा था यहाँ बैठकर इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है उसने सोचा कि जब तक रिपोर्ट आ रही है तब तक मैं खुद ही कोनो शहर में हो आता हूँ वैसे अब विक्रांत को पहली बार केस सोल्व करने के लिए दूसरे डिटेक्टिव के साथ कम्पिटिशन करना पड़ रहा है अभी तक तो उसने जो भी केस सोल्व किए थे वो सब टीम के साथ मिलकर किए थे और उसमें कोई कम्पिटिशन नहीं था लेकिन यहां तो विक्रांत का सामना मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बेस्ट डिटेक्टिव्स से था इन सबके पास काफी सारे केसेस का एक्सपीरियंस था विक्रांत का प्लस पॉइंट सिर्फ इतना ही था कि उसकी उम्र इन लोगों से काफी कम थी और वो फिजिकली भी इन लोगों से काफी स्ट्रॉन्ग था इसके अलावा ये लोग हर कंडीशन में विक्रांत से ज्यादा बेहतर थे अभी भी यहां पर जोरदार बारिश हो रही थी और ये एरिया भी थोड़ा शांत टाइप का था विक्रांत सोच रहा था कि वो खुद ही इगतपुरी शहर के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट चला जाए ताकि वहां से वो सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सके ना जाने क्यों उसे अमित के ऊपर उतना भरोसा नहीं था उसे नहीं लग रहा था कि अमित ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से सीसीटीवी फुटेज निकलवा पाएगा लेकिन बारिश की वजह से यहाँ होटल से शहर जाने के लिए कोई बस या गाड़ी वगैरा भी नहीं चल रही थी विक्रांत अपने फोन में कई बार उबर ऐप का कैब भी चेक कर चुका था लेकिन कहीं कोई भी कैब नहीं मिल रहा था बारिश की वजह से शायद कैब सर्विस आज जल्दी बंद हो चुकी थी वैसे भी इस एरिया में कैब सर्विस कम ही अवेलेबल थी हर बाद में विक्रांत को ओला कैब के ऐप के जरिए इगतपुरी तक जाने के लिए एक कैब मिली ही गई पांच मिनट के भीतर ही होटल के बाहर उसकी कैब आकर खड़ी हो गई। इस कैब को एक बेहद खूबसूरत सी लड़की चला रही थी उसने काफी अट्रेक्टिव कपड़े भी पहन रखे थे इस लड़की को देखते ही विक्रांत को याद आया कि उसे आज अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में पहाड़ और पानी दिया गया था तो शायद इस पानी वाले कोडवर्ड का मतलब जिस लड़की से था वो ये कैब ड्राइवर है विक्रांत कैब में सवार हुआ, वो लड़की काफी बोलने वाली लग रही थी थोड़ी देर में ही वो विक्रांत के साथ काफी फैमिलियर होकर बात करने लग गई थी कैब लेकर नहीं निकलती है लेकिन आज वो यहाँ किसी इमरजेंसी काम चलते मुंबई से आई थी अभी उसे रात भर में वापस मुंबई भी निकलना है वो लौट ही रही थी कि विक्रांत की राइड रिक्वेस्ट देख लिया फिर सोचा की क्यों न लौटते लौटते थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई कर ली जाये इसीलिए उसने विक्रांत के राइड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली अब वो विक्रांत को इगतपुरी छोड़ते हुए वापस मुंबई निकल जाएगी वो लड़की लगातार बोले जा रही थी कि लेकिन विक्रांत का दिमाग कहीं और लगा हुआ था वो बार बार अपना फोन चेक करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों ने अभी तक रिपोर्ट भेजी या नहीं इस बीच वो अमित को फोन करके ये भी कहना चाहता था की वो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी फुटेज निकलवाने के लिए अपने पिता की मदद ले ले दरअसल अमित के फादर कोई बड़े अधिकारी है और वो अगर चाहे तो एक मिनट में ही उससे सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा विक्रांत का दिमाग इस वक्त काफी उलझन में था अरे आपने आज वो मकबरे के हल्ला हो रखा है बारे में बात कर रहे हैं हर तरफ यही चर्चा है विक्रांत ने उसकी तरफ एक नजर देखा और फिर अपनी आंखे नीचते हुए दूसरी तरफ देखने लगा अरे पता है आपको वो मकबरा सुना है बहुत पुराना है फिर वहाँ पुरातत्व विभाग वाले खुदाई करवा रहे थे मकबरे के भीतर जो ताबूत था ना उसमें किसी आदमी की लाश मिली है लाश हे भगवान बताओ मानव की को कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन वो दे रही थी लेकिन विक्रांत उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था अरे मेरा एक कजिन पुरातत्व विभाग में काम करता है उसने खुद ही ये सब देखा था वो बोल रहा था की वहाँ ताबूत में जो पहले में दफन लाश थी उसके ऊपर ही किसी आदमी को मारकर बंद किया गया है इसके बाद उस लड़की ने इस मकबरे का इतिहास बताना शुरू किया ये मकबरा किसी पुराने नवाब ने अपने सेनापति के लिए बनवाया था उसका सेनापति युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया था और फिर उसने अपने सेनापति के सम्मान में यह मकबरा बनवाया था विक्रांत इस लड़की की बात सुनने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उसके माइंड में अभी सिर्फ केस की बात ही चल रही थी उसे याद आया कि देवाशीष फोन पर कह रहा था कि जिस किसी ने भी ये मर्डर किया है वो कोई मनोरोगी भी हो सकता है क्योंकि उसने जिस तरह से इस आदमी को मारकर ताबूत में पैक किया है वो कोई मानसिक रोगी ही ऐसा कर सकता है और फिर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने की बात भी कर रहा था जैसे विक्रांत के दिमाग में क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने की बात आई तुरंत ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया इस बारे में उसने पहले भी सोचा हुआ था मकबरे के भीतर जिस आदमी की लाश मिली है वो कोई मॉडर्न आदमी दिख रहा था उसके कपड़े भी काफी ब्रांडेड और मॉडर्न लग रहे थे